देवी भागवत बारहवा स्क के द्वारा यज्ञ तथा देवी भागवत की महिमा सूर्य कहते हैं ऋषियों देवी के मुख कमल से सर्वम खलविदम एवाहम नान्य सनातनम यह जो आधा श्लोक निकला था उसी का श्रीमदभागवत नाम पड़ा यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है वट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था इसी को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सौ करोड़ श्लोकों में विस्तार रूप से वर्णन किया तत्पश्चात तो वेद जी ने सुखदेव जी को सुना पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके अठारह हजार श्लोकों में इस पुराण की रचना की इसे 12 स्कंधों में सजाया उसी समय इसका नाम श्रीमद देवी भागवत रख दिया यह पुराण अब में वैसे ही विस्तृत रूप से है इसके समान पवित्र पापनाशक और पुण्य प्रत्याशी कोई पुराण नहीं है, है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभरण आदि से पूजा करनी चाहिए उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से उस पुराण का श्रवण करे उन्हें स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवा कर भाद्रपद की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्णमय सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेदता विद्वान को के लिए दान कर फिर दक्षिणा के लिए दूध देने वाली अलंकारों से युक्त सोने के हार से विभूषित सबसा कपिला गौ व्यास को अर्पण करे कथा समाप्त होने पर जितने अध्याय हैं उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है उतने ही सुबासनियों को बटुकों एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभरण आदि से उनकी पूजा करें चंदन माला और पुष्प आदि से सुपूजित करके उन्हें उत्तम पाय पायसान्य भोजन कराए इस पुराण के दान से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है ऐसा पुण्यात्मा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में देवी के लोक में चला जाता है जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान और विद्यार्थी विद्वान हो जाता है जगत में उसकी कृति फैल जाती है वंध्या काकबंध्या आदि दोषों से युक्त स्त्री इस, इस पुराण के श्रवण से दोष मुक्त हो जाती है इसमें संशय नहीं है जिसके गृह में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है उसके को लक्ष्मी और और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। और नहीं सकती, सकती। राक्षस आदि की दृष्टि उस पर पड़ यदि ज्वर युक्त मनुष्य का स्पर्श करके सावधानी के साथ इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक कारक ज्वर उसके मंडल से भाग जाता है इस पुराण की सौ पाठ करने से छह रूप दूर हो जाता है जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर स्त्री भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करता है, है। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। के में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका नित्य पाठ करना चाहिए भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान कर देती है वैष्णव शैव और सौर और गाणपत्य पुरुष अपने इष्ट देव की शक्ति लक्ष्मी पार्वती छाया तथा रिद्धि सिद्धि को संतुष्ट करने के लिए इस पुराण का पाठ करें। वर्ष में आषाढ़, मेढ़िन माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में चार नवरात्र होते हैं वैदिक पुरुषों को चाहिए कि अपनी गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन चारों नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है इसमें सबकी उपासना का विषय आया है क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप से सभी के भीतर सदा विराजमान है उस देवी में शक्ति को संतुष्ट करने के लिए ब्रिज को नित्य का पारायण करना चाहिए स्त्री और शुद्र को ब्राह्मण के मुख से नित्य का श्रवण करना चाहिए यही इसकी मर्यादा है मैं तुम्हें वस्तुतः सार बात बतला रहा हूँ बिजवरों यह श्रीमद देवी भागवत नामक महापुराण परम पवित्र एवं वेदों का सार भाग है इसके पढ़ने तथा सुनने पर पुरुष वेद पाठ के समान फल के भागी होते हैं यह निश्चित है ताम सच्चिदानंद रूप गायत्री प्रतिपाद नमा मयी देवी धियो यो न प्रचोदयात जो भगवती सच्चिदानंद स्वरूपणी है ये ही भगवती गायत्री के नाम से विख्यात है उन ह्रीम मई जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ वे हमारी बुद्धि को सत्प्रेरणा प्रदान करने की कृपा करे में निवास करने वाले ने वेत्ता जी का जयकथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका प्रसन्नता से खिल उठा था भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना करके इस पुराण के प्रभाव से उनकी सारी लौकिक आकांक्षाएं शांत हो गई थी मुनियों को कथा सुनाने में सूर्य जी जो परिश्रम किया था उसे क्षमा करने के लिए उन्होंने बार बार उनसे प्रार्थना की उन्होंने कहा तात इस देवी भागवत पुराण संपूर्ण वेदों का गुप्त विषय है इसके प्रत्येक पद में दुर्गमता छिपी हुई है महाभाग सूर्य जी ने प्रमुख मुनियों के सम्म इसका श्रमण कराया इस समय मुनियो का समाज आज हाँ जो जोड़कर सूर्य जी के सामने उपस्थित था मुनियों ने आशीर्वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की चेष्टा की इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूर्य जी वहां से पधार गए बारहवा समाप्त, श्रीमद देवी भागवत संपूर्ण